ननु नैता दर्शन आत्मज्ञान और मिलित तो विद्यात्म एक संकत है क्योंकि आत्मजी को विद्या कहनी चाहिए ऐसा सिद्धांत ने कहा द्वैत विस्मरण को नहीं तो पूर्व शंका करने वाले कहता है द्वैत का भी हो नत्मज्ञान भी हो तो द्वेता दर्शन आत्मज्ञान और मिलित तो दोनों मिलने पर ही अपर विद्या है न एक, एक केवल द्वैतादर्शन हो तो सुश्रुति को मानेगी केवल आत्मज्ञान को मानेगे वो नहीं दिता दर्शन भी होना चाहिए उभय मिलितं विद्या यदि तर् घटादय अर्द विद्याभाजि स्यु सकलद्वैत विस्मृते यदि उभय मिली तो विद्या यदि विद्या दर्शन आत्मज्ञान दोनों मिलकर की विद्या तो केवल द्विता दर्शन एक अंश है आत्मज्ञान का और विद्या और, और आत्मज्ञान एक अंश है घटा आदि द्वेत स्मरण करते हैं करते हैं घटा आदि द्वेत का स्मरण करते हैं नहीं, नहीं।, नहीं। अद्वैत का स्मरण करते घटादी? नहीं घटादी घटाधि कोई स्मरण होता है कुछ तो घटादी किसका स्मरण करते है द्वैत स्मरण तो द्वैत स्मरण नहीं करते द्वैत का आदर्श नहीं या नहीं? नहीं।, नहीं तो घटादी को आधा ज्ञान हो गया अर्धविद्याद्याटा दे अर्धविद्याजी न्यू सकल द्वैत विस्मृत है आपको द्वैत विस्मरण करने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा कुछ कुछ स्मरण हो जाता है कुछ कुछ भूल गया तो किन्तु घटादी को सकल द्वैत विस्मृत है सकल द्वैत का विस्मरण है नहीं स्मरण होता है तो क्या होगा अर्धविद्या भाजीन चूके घटादे अर्धविद्यां भजनती तो अर्धविद्या भाज अर्धविद्या वाले घटा हो जाएंगे क्योंकि संपूर्ण द्वैत विस्मरण है कोई स्मरण नहीं करते द्वैत विस्मृत विद्यात्सत्वअीकार विद्या द्वैत के विस्मरण को भी विद्याकारि कौन मानोगे तो जड़ सर्धवद प्रसंग घटादिका भी प्रसंग, घटपट लोस्टादिक्ध विद्या तो प्रसंगती तरी अर्धविद्या अर्धविद्याजिन अत्र उपपत्ति माहा, उपपत्ति युक्ति कहते अर्धविद्या विद्या क्यों सकल सकलद्वैत विस्मृत बिरा कोई द्वैत स्मरण नहीं करते यह अभिप्राय है ज्ञान होने के बाद द्वेत दिखेगा नहीं ये बात नहीं द्वेष का दर्शन नहीं होगा तो शिष्य को नहीं देखे दो तो आचार्य उपदेश कैसे करेंगे ज्ञान ये उपदेश परंपरा के आचार्य परंपरा ज्ञानियों की परंपरा कैसे चलेगी इसलिए ज्ञान होने के बाद द्वेत नहीं दिखे ये बात नहीं बाधित तो होकर के दिखता है मिथ्या तो निश्चय पूर्व व्यवहार करते है ज्ञानी नहीं तो व्यवहार भी नहीं होगा अन्यथा अन्यथाचार्यता और इसलिए उपहास करके घट आदि को भी आधा ज्ञान हो जाए आधा विद्या और इसी पक्ष में यदि मिली तो मानेंगे विद्या घटा आदि को जितने आधा विद्या है तुमको इतने भी नहीं होगी विद्या कहते है अब सुने पक्षी समाधि समाधि करने वाले पुरुषों का अर्धविद्याद ये तो सो पहा सम समाधि करने वाले के लिए घटादी को जैसे द्वैत का स्मरण थोड़ा थोड़ा होता है कभी कभी <सथ> इसी प्रकार समाधि करने वाले को नहीं होता है कभी कभी समाधि भंग हो जाता है द्वैत स्मरण हो जाता है इतने द्वित विस्मरण घटादी का जैसे नहीं होगा अर्धविद्यावत भी न से आद अर्धविद्यावत भी समाधि वाले में नहीं होगा सोपहा सोपहासन आओ उपहासन में सह मशकध्वनि मुख्यानाक्षेपुत तव विद्या नटादीना य मशक ध्वनि मुख्यान विक्षेपान बहुत विक्षेप बहुत है समाजिक समा। एक तो नाम ले लिया मशक ध्वनि वो समाज में बैठा मशक ध्वनि आकर कहने के पास आवज करेंगे केवल ध्वनि नहीं जब काटेंगे तो सामाजिक करते समय मशक आकर काटेंगे मशक ध्वनि मुख्यान ये मुख्य हो गया मशक ध्वनि कुछ नहीं हो तो मच्छर आकर कहने के पास आवज करेगा और बाकी अन्य ध्वनि तो बाहर है बहुत है ये मुख्य मशक ध्वनि करके विक्षेप बहुत जप करते समय ध्यान करते समय बहुत विक्षेप है तब विद्या तथान यथा घटादिनां दृढ़ घटाधियों का अर्धविद्या जैसे दृढ़ है क्योंकि थोड़े से भी दव का स्मरण नहीं होता है तुम्हारी विद्या इतना दृढ़ नहीं है क्योंकि विक्षेप होने के कारण बीच बीच में समाधि भंग हो जाती है समाधि का भंग हो जाता है इसलिए ये ठीक नहीं कि की दोनों मिलकर के विद्या ऐसा नहीं घटाधि यथा द्वित स्मरण दृढ़म दृढ़त तो विस्मरण हटा दियोग को तथा तब समाध उद्वैत तो विस्मरण न संभवती तुम्हारे द्वैत तो विस्मरण इतने दृढ़ नहीं होगा समाधि में क्योंकि मशक धान्य आदि नाम अनेकेशान विक्षेपाणाम सदभाव अनेक विक्षेप है तो। तो अभी शंका करने वाले कहता है ठीक है द्वेत का स्मरण हो जाए तो क्या है आत्मज्ञान ही तो विद्या है न न आत्मज्ञान से वो विद्या तुम आत्मज्ञान ही विद्या है न द्वैत स्मृति द्वैत विस्मृति नहीं है इसे समाज में थोड़ा द्वैत स्मरण हो जाए भंग हो जाए तो क्या पति आत्मज्ञान हो तो वही विद्या है इसे शंका करता है आत्मधीरे व विद्य यदि तर् सुखी तो यदि सुखी दुष्टचिध्या यथा यथा यथा यदि सुखी सुखम आत्मतिरव आत्मज्ञानी ही विद्या है ऐसा ही कहता है शंका करने वाले शंका करते करते अभी आत्म सिद्धांत को मान आत्मज्ञानी विद्या ही दीजिए तो आशीर्वाद देते है तरी सुखी भवो आयुष्मान भाव तरी सुखी भवो मतलब हमारे चेहरा बन गया शीषे बन गया हम जो कहा तो उसको मान लिया ना शंका करने वाला आत्मज्ञानी विद्या चेत तरी सुखी भवो आशीर्वाद देते फिर कहता है चित्त जो दुष्ट चित्त है उसको निरोध करना चाहिए चित्त इधर उधर भटकता है दुष्ट चित्तम निरुंध्याचे तो हम यथा सुखम निरुंधि निरुद्ध करते रहो जितने आत्मज्ञान यदि हो गया वही विद्या है और चित्त इधर उधर तो उसको निरोध करते रहो करो मना करते हम चित्ता को निरोध करने के लिए मना करते किन्तु विद्या ब्रह्म विद्या अहमअस्म ब्रह्म ज्ञान ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान है संस्थय तो विपरीत हित ज्ञान सदस्मक्राए इष्ट आत्मज्ञान आत्म विद्या है कहते हैं विद्या, सा न दुष्टचित संभव दुष्टोषयुक्तचित्त मे विष्व हेतु आत्मज्ञान नहीं है संभव नहीं है अतः चित्तोषपरिहारा चित्तवृत्ति चित्तले चित्तवृत्ति निरोध योग चित्त योग अभ्यास करना चाहिए इस शंका में अनुभा अनुवाद करते दुष्ट चित्त निरुन्ध्या ठीक है निरुन करो तदंगी करो ते निरुद्धितम यथाशुकम निरुद्ध करते रहो मनाह करते निरुद्ध करना चाहिए करो कि आत्मज्ञानी विद्या है ओम इति इति तदिष्ट में मत समीक्षनप्यवन्े कि श्रुत तद अस्मक चित्तवृत्ति निरुद्ध करना चाहिए तो अस्मकम इष्टम हम मानते समीक्षण इष्टव्य माया मयत्व ऐसी ये जो चित्त दोष निरुद्ध हो जाएगा तो अद्वित ज्ञान के लिए हमको इष्ट है जगत में माया का सम्यक इ्षण निश्चय करना चित्त निरोध करो समाज में शीत हो देखो द्वेत का विस्मर द्वेत नहीं फिर निश्चय हो जाता है ये मिथ्या माया महत्व का सम्यक इन होने से इष्ट है ज्ञान के लिए आवश्यक है करो तो तोन अपने श्रुतम श्रुति में जो कहा किमिचन कस्य का नाय किमिचन मतलब इच्छा नहीं करेगा ये अर्थ नहीं प्रारब्ध जब तक है तब तक प्रार्ध कुछ सामान्य बाधित होकर कुछ इच्छा करेगा भोजन करने के लिए पानी पीने के लिए भिख्याटन करने के लिए उपदेश करने के लिए करेगा तो इच्छा तो हो जाएगी किन्तु इच्छा नज्ञाव नहीं छेद इच्छा करते हुए अज्ञान जैसे इच्छा करता है सत्यत्व बुद्धि करके ऐसे नहीं अज्ञा नहीं छेद किमिच्छा इच्छा नीति श्रुतम किमिच्छन जो कहा गया किसकी इच्छा करते हुए अज्ञान जैसे विषय में सत्यत्व बुद्धि करके इच्छा करता है ऐसे इच्छा नहीं करता है ज्ञानी कदिष्टम कसिष्टम अस्माकम अपनी हमको भी चित्त निरोध करना इष्ट है कुतः क्यों इत माया महत्व समीक्षण हमको इष्ट है अद्वितीय ज्ञान के लिए जगत में, में माया महत्व तो उसका ज्ञान होता है चित्र निरोध करने पर चित्रदोष आपक में क्षति दोष निवृत्त होने पर ही अद्वितियात्म ज्ञान आय जो इच्छमाण है इष्ट है इच्छति समय निश्चय होता है ये चित्रदोष जब तक होगा तो जगत में माया तो निश्चय नहीं होगा अद्वित आत्मज्ञान के लिए जगत में मिथ्यात्म तो निश्चय चाहिए चित्त होने पर ही जो जगत माया तो इससे माने है ज्ञान के लिए तो सम्यक इच्छा माया तो निश्चय होता है यथ अत इष्टम इसलिए योग अभ्यास करना इष्ट है योग अभ्यास करके निर्विक्लभ समाधि तक तो यदि कोई पहुंच जाए तो उसको तो महाभार के उपदेश से ज्ञान हो जाएगा तो उपास जैसे इष्ट देवता साक्षात्कार कर ले उपासना के द्वारा तो स्वल्प उपदेश से ज्ञान हो जाएगा अच्छे स्थिति में रहेगा और जब इष्ट देवता साक्षात्कार नहीं हो होगा अथवा अच्छा निरविकल्प समय तथा तो नहीं पहुंचा मध्य में जिज्ञासा हुई गई फिर साधन चतुष्टय संपन्न होकर वेदांत तो श्रवण करने लगा तो श्रवण मनोनिधि आसन ऐसे ही साक्षात्कार होता है इसके लिए आवृति असंकृत उपदेशा जो कृतोपास्ती है उसको तो जगत में मिथ्या मिथ्यात्म तो निश्चय सरल से हो जाता है इसलिए अपना ज्ञान सरल से हो जाता है इसलिए अद्वितीय ज्ञान के लिए इष्ट है।, तो है।, है।, है में तो सम्यक निश्चय होता है चित्त निर ध्वनि पर इसलिए वो इष्ट है एवं किमिच्छन मंत्रांश न किमिच्छन कश्य कामया में किमिच्छन एक अभिप्रेतम अर्थम उपादित उपसंहृति जो इष्ट अर्थ उसका प्रतिपादन किया उसका उपसहन करते हैं इच्छा नी अज्ञा बनने ज्ञानी इच्छा करता हुआ भी अज्ञानी जैसे इच्छा नहीं जैसे इच्छा करता है ऐसा नहीं इच्छा करता है क्योंकि वो मिथ्या तो निश्चय है प्रार्थक के अनुसार है तो इच्छा करने पर भी अज्ञानी जैसे सत्य बुद्धि करके इच्छा करता है दृढ़ ऐसा नहीं इच्छा नये अज्ञान बन निचित अर्था किमिछनि सुतन जिसे सूचे किमिचन इष्टव्य मिथ्या है मिथ्यां से क्या इच्छा करेगा तो बाधित तो हो गया सामान्य प्रार्ध्य के लिए सर यात्रा के लिए कुछ थोड़ी इच्छा करेगा और बहुत इच्छा बहुत संकल्प ये नहीं करेगा ये कहते कि मिशन कक्ष का मैं कहा करके इच्छा का विषय का निर्णय आक्षेप किसकी इच्छा करेगा आत्मा से भी न कुछ यही नहीं और कस से काम है कामना करने वाला भी कौन रहा ये तो स्पष्ट सूत्र में आक्षेप करने से इच्छा बिल्कुल नहीं करना चाहिए अब इच्छा करते हुए अज्ञानी भी नहीं करेगा ऐसा क्यों अर्थ करते हैं एवं अभिप्राय वर्णने कारण इस प्रकार अभिप्राय इच्छा करते हुए भी अज्ञानी जैसी इच्छा नहीं करता है ज्ञानी ऐसा अभिप्राय बनने में क्या कारण है कारण कहते हैं रागो लिंगबोध से सो बुधे संतुरागादयो सांस्यधत सत्य एक शास्त्रिंगम अबोधस्य अज्ञान का लिंग है राग आसक्ति आसक्ति है तो अज्ञान है जैसे धूम है लिंग ज्ञापक है वन्नी का जैसे नीचे से ऊपर धूम निकल रहा है उसको देखने पर लोग निश्चय करते वन्नी है और जैसे धूम और लिंग हेतु होता है ज्ञापक है वनि जैसे राग आशक्ति लिंग अबोधस अज्ञान का जब तक तो आसक्ति मन में है राग है तो समझ ज्ञान है राग और लिंगम अबोधस एक वाक्य ऐसा है उसमें आगे पूरा दिया है और बुधे एक स्थान में आया संतु बुधे ज्ञान हो गया तो ज्ञान में राग देश रहे क्या करेगी साक्षातकार ज्ञान हो गया राग द्वेष रहे तो ज्ञान को कोई नष्ट करेंगे अपरसी ज्ञान हुआ तो ज्ञान होने के बाद बुधे तो एक स्थान में कहा है रागोलिंग अबोधस्य राग है ज्ञापक अज्ञान का, का। एक स्थान में कहते हैं ज्ञान होने पर बुद्ध है संतु रागे बुद्ध ज्ञानी राग आदि तो ज्ञान में राग आदि रहेंगे तो अज्ञान का लिंग है तो अज्ञान भी रहेगा क्या ज्ञान भी रहेगा और अज्ञान रहेगा ऐसा होगा एक समय में जिसमें आत्मज्ञान है उसमें आत्मा अज्ञान दोनों नहीं हो सकते तो दो स्रूचि जो है दो स्थान में कहा एकत्र कहा गया रागा आदि अज्ञान का ज्ञापक लिंग है राग है तो अज्ञान है एकत्र कहा बुद्ध रागा राग ज्ञानी में रागा आधे रही तो दोनों सार्थक कैसे होगा परस्पर विरोध होता है एवं इति शास्त्र एवं सति अविरुद्ध होता सार्थम ये दो शास्त्र एवं सति ऐसा मान्य पर अज्ञान बने इच्छा नज्ञा बननेता ज्ञान इच्छा करता है अभी अज्ञानी जैसे ऐसे इच्छा नहीं करता है ऐसा मानदेन से राग आदि रहने पर भी अज्ञान में जैसे ऐसा नहीं है बाधित होकर रहते हैं। ऐसा मानदेन से एवं वंशति सार्थक ऐसा परस्पर विरोध नहीं अविरोध तो कोई परस्पर विरोध नहीं विरोध नहीं होने से सार्थक है जैसे रागोलिंगम अबोधस दिया है उसका पूरा श्लोक दिया है रागोलिंगम अबोधस्य चित्याम भूमिशु चित्त के जो व्यायाम भूमि स्थल चित्त इधर उधर व्याप होता है तो उसमें अबोध है अबोध का लिंग है राग क्योंकि उसमें दृष्टांत दिया कुतह सात बोलता तसा अग्नि कोटर स्तरो कोटरे अग्नि जिस वृक्ष कोटरे में अग्नि है प्रचंड अग्नि लग ही उसमें हरे हरे पते रहेंगे कुतःह सात बोलता सात बोले हरे हरे पते हरे हरे पते कहा अग्नि में लग गया तो पते सब होने लगे अग्नि तारु कोटर के कोटरे में अग्नि हो गया जाने से हरे हरे कोमला पत्ते कहाँ रहेंगे इसी प्रकार जब ज्ञान नहीं अज्ञान तो है तो आसेगी ज्ञान कहाँ से आएगा अज्ञान राग निषेध परम शास्त्र ज्ञान क्या राग निषेध किया गया आगे दूसरा है शास्त्रार्थ से समाप्त तो मुक्ति से तावता मिते ज्ञान हो गया शास्त्रार्थ समाप्त हो गया अहमद सिम दृढ़ ज्ञान हो गया तो शास्त्र का तात्पर्य पूरा हो गया मुक्ति से तावता इतने से ज्ञान हो जाएगा मिते ज्ञान से ज्ञान होने से मुक्ति ही मुक्ति रागाधे संतु काम न तदभाव अपराध्य रहे जितने रहे तदभाव न अपराध्य थे रागादे रहने मात्र से कोई दोष नहीं ज्ञान हो गया तो मुख्य हो जाएगा अहमद सिंह ब्रह्म अपरुष ज्ञान हो गया तो उसको कोई रोकने वाला है संतो राग आदि भी कोई अपराध नहीं है तो दूसरे शास्त्र में कहा ज्ञान में, में, में राग आदि रहे एकत्र कहा ज्ञान में राग नहीं रहे यदि तत्व राग अंगीकार अपर शास्त्रम जिस ज्ञान में राग निषेध किया गया तत्वविद तो तो उसी ज्ञान में फिर राग मानने के लिए शास्त्र आया दोनों विरोध होता है एवं छी तत्विदो दृढ़ रागा दृढ़ राग नहीं अज्ञानी का जैसे दृढ़ राग है इच्छा विषय की इच्छा करता है दृढ़ इच्छा करता है नहीं मिले पर बड़ा दुखी हो जाएगा बहुत मिल जाए तो बड़ा अज्ञानी के अज्ञानिक इच्छा सामने और है और बाधित है मेरी गया तो ठीक है नहीं मिला तो नहीं ना प्रहुषित प्रियम प्राप्य न द्विजत प्राप्य जायम प्रियम मिला अप्रिय मिला तो नहीं हर्ष उद्वेग नहीं इसी प्रकार दृढ़ राग नहीं है शास्त्रोदय सार्थम सार्थम होने से से सार्थक इति सति शास्त्रोम सचक राग अंगीकार पास्त्र सती दृढ़ सर शास्त्रदय साकाधत क्योंकि राग निषेधपर से शास्त्र जो राग निषेध किया गया किसका निषेध किया गया दृढ़ राग विषय किसका निषेध किया दृढ़ राग नहीं और जो राग माना है शास्त्र विषय राग नहीं राग आभाष राग वो तो आभाष जैसे दुष्ट हेतु हेतु हे नहीं हेतु जैसे लगता है ऐसे राग नहीं है राग का बाद हो गया अन्य की दृष्टि से लगे राग है ज्ञानी उसको मानता है राग दिखता है शरीर ज्ञानी का दिखता है वस्तुतः शरीर का आभास है ज्ञानी उपदेश करता है जो जो करता है ज्ञानी मानता है मैं शरीर वाला हूँ hey. आत्मव्यापक ब्रह्म शुद्ध सिद्ध रूप मानता है, है। hey. ज्ञानी मानता है मेरा शरीर है hey. ज्ञानी मानता है मेरा प्रारद है ज्ञानी मानता है मैं ही खाता हूँ hey. मैं आत्म तत्व में खाना उपदेश करना कुछ है और जो दिखता है आभास है जो करता है आभास है इच्छा करता है तो इच्छा का आभास है राग दिखता है तो राग आभाष वास्तव तो नहीं क्यूँकी वो जैसे भरजित बीज है भून दिया बीज जैसे दिखता है या नहीं दिखता है। अब दारू उग्रह होगा नहीं इसी प्रकार भरजित बीज जैसे हो गया इच्छा राग द्वेश ज्ञानी में दिखने पर भी वो बाधित तो होगी अहंकार भी जो है थोड़ा सा प्रवृति के लिए वो बाधित तो अहंकार राग इच्छा थी तो बाधित होगी मिथ्या तो निश्चय हो गया सब जगत मिथ्या तो निश्चय होने का प्रारब्ध के कारण भोग करता उपदेश करता व्यवहार करता हुआ भी ये सब बाधित है वो देखता है शुद्ध चैतन्य कुछ भी नहीं है सपने जैसे प्रपंच को हमेशा दिखता है जैसे स्वप्न काल में स्वप्न मिथ्या है जागने पर आपको निश्चय होता है ज्ञानी को ऐसा जागते जगते जागृते प्रपंच स्वप्न जैसे लगता है मिथ्या झूठा इसलिए सामान्य राग होने पर उसका राग का नाम राग आभाष है और जो राग का निषेध किया है का निषेध किया का परस्पर विरोधे दृढ़राग नहीं है, राग हे है, संभव है, राग नहीं है, रागा हे राग रागाभासे तो कोई आपत्ति परस्पर विरोध नहीं, तो। रागो शास्त्र ने एवं किमितंश सेपपन् कस्य काम आये इत्याश से अभिप्राय आ का अभिप्राय का वर्णन कथन हो गया उसका अर्थ हुआ इच्छा अभी अज्ञा वर्णिच्छ इच्छा करता है भी अज्ञान जैसे इच्छा नहीं करता है निश्चित अभी कस्य काम किमिच्छन कस्य काम किमिच्छन में इच्छा का विषय का निच्छेद कर दिया और कस्य काम आया करता कामना की करता कौन है इच्छा करने वाला कौन है इंश्य अप्रा कहते जगन्म्यावत्त स्वात्मा संग समा कश का वजो वचो, कामा वचो। भाव विवक्षया जगत मिठ्थातु जगन मिथ्यात्व जगत मिथ्यात्म जगत मिथ्यात्म जगत में जैसे मिथ्यात्व तो है, ज्ञानी को निश्चय है जगत में मिथ्यात्व स्वात्मा संगत से समीक्षण स्वात्मन असंग स्वात्मा संग आत्मा असंग है, है। ज्ञानी को निश्चय है जगत मिथ्यात्व जगत में मिथ्यात्व निश्चय है और आत्मा में असंगत्व निश्चय है सम्यकनाथ सम्यक निश्चय है जब आत्मा में असंगत निश्चय हो गया असंग आत्मा में कोई इच्छा कामना रही तो काम है कामना इच्छा करने वाले फिर कौन रहा आत्मा असंग निश्चय होने पर कश्य कामाय कश्य कामय वचन है किसने भक्तृभाव विभया भक्तुर अभाव इति भक्त भाव भोक्तूर अभाव भोक्ता के अभाव ऋष्टी समा से भोक्त अभाव सु ऐसे विग्रह होगा सुपधा तुल होने पर भक्ति भक्तृगे अभाव सी श्री हो गया भक्तृभाव भक्ति और अभाव मिलकर भक्त भाव भक्ता के अभाव की विवक्षा करके भक्त नीचा विवक्षा भोक्ता के अभाव की विवक्षा करके कश्य काम आए ज्ञान का? हो जाने पर अपने को भक्ता मानते हैं कहता मानेगा है? नहीं तो भोक्ता कोई अपने को तो नहीं मानेगा दूसरा कोई भोक्ता है कुछ ना एक अद्वित्य आत्मा चतृ तो कुछ भी नहीं है ना कि मुझे ज्ञान हो गया मैं तो करता होता नहीं और बाकी सब लोगों को करता होता है इधर कोई भोगता है ही नहीं आत्मा आत्माचित तो है ही नहीं जैसे सपने में आप देखते हो आपसे भिन्न मनुष्य पशु पक्षी सपने में दिखते है वस्तु तो आपसे भिन्न कोई इसी प्रकार संग लगता है अलग आपसे भिन्न नहीं जो आपका शर्व बनता है आपका दृश्य बनते है जितने शत्रु मित्र जड़ चेतन आपसे कोई भिन्न नहीं है इसी प्रकार ज्ञानी दिखता है चैतन्य से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं सब उसमें कल्पिता दिखते हैं। तो कस्य कामया का कोई भोक्ता है ही नहीं भोक्त विवक्ष या कस्य कामया बचक क्यूँकी आत्मा असंग है असंग कोई धर्म गुण क्रिया कुछ भी नहीं है संबंध नहीं तो कामना करने वाला कहा कामना कहाँ रहेगी जगत कहाँ है आत्मा में किसे होगा कोई है ही नहीं खाली झूठा दिखता है यथा जगन मिथ्या तो बोध जगत में मिथ्यात्व तो ज्ञान होने पर वास्तव काम्या विवक्षा किमिचन इतुत्तम पहले कहा जगत में मिथ्यात्व तो निश्चय हो गया भोग्य वस्तु वास्तव कोई है नहीं। वास्तव काम्य का अभाव वास्तव काम्य कामना का विषय कोई है ही नहीं तो निश्चय हो गया उसकी विवक्षा से किमिचन का किसकी इच्छा करेगा आत्मज्ञान हो गया आत्मा शस्त्र ऐसी कुछ है नहीं फिर इच्छा किसकी करेगा किसकी इच्छा करेगा कोई भी वास्तव नहीं मिथ्या तो मिथ्या वास्तव काम्य नहीं उसकी विवक्षा करके किमिचन पहले कहा इस प्रकार आप एवं आत्मा असंग तो ज्ञान हो, तो हो गया तो आत्मनो में बोध हो गया तो वास्तव भोक्तृत्व है वास्तव भोक्तृत्व तो अभाव विवक्षा करके कस से काम आए की श्रुतिया अभितम श्रुति के द्वारा का इसको ध्यान रखना किमिचन और कसे काम आए किम इच्छा में किसकी इच्छा करता इच्छा का विषय बाधित तो हो गया मिथ्या है इच्छा का विषय ही नहीं रहा और कस्य काम आया कस्य काम, का काम, काम, काम आया करते कस्य वस्तु न काम ऐसा नहीं कस्य काम आया कस्य भोगतु काम आया भोक्ता कौन है इच्छा का एक कर्ता होता है एक विषय होता है जैसे ज्ञान का एक आश्रय होता है एक विषय होता है चैत्र घटम पश्चिम घट हो गया ज्ञान का विषय चैत्र हो ज्ञान का आश्रय करता इस प्रकार इच्छा का भी विषय घटी इच्छा का विषय हो गया घट इच्छा करने वाले हो गया इच्छा का कर्ता चैत्र आदि कश्य कामय कह करके काम का आश्रय का भोक्त का निषेध किया गया विषय का निषेध हो गया किम इच्छा किस विषय की इच्छा करता हुआ विषय निषेध हो गया अब यहाँ निषेध किसको करते विषय नहीं आश्रय इच्छा का आश्रय कामना का आश्रय भोक्तृत्व का आश्रय का भोक्तृत्व का निषेध किया का आश्रय कोई नहीं रहा ही तो वास्तव काम्या विवक्षया किमिचन का इस प्रकार संग बोधन वास्तव नहीं है भोक्तृत्व तो भोक्तृत्व विवक्षा से कस्थ काम श्रुत्या क्या